एवं कर्तव्य ऐसे क्यों करना चाहिए ज्ञानी को अज्ञानी तो के बीच में अज्ञानी तो जैसे ज्ञानी के बीच में ज्ञानी को अनुकूल बात ऐसे क्यों ये तो रंग बदलने वाली बात हो गई ना सबके सामने एक जैसी बात तो कह नहीं रहा उनके यहाँ गया उनके जैसे बोल दिया इनके यहाँ इनके जैसे बोल दिया जैसे आजकल के महात्मा होते हैं नहीं उनके वहां गया इधर की उनकी स्तुति यहाँ आया तो इधर की स्थिति वहां की निंदा वैसे हो गए तरह से ज्ञानी का काम है कहते ऐसा नहीं है अविद्व अनुसारेण वृत्ति युज तुसारेण वर्तते तत्पितायतः कहते हैं कि क्योंकि अधिकारी को देखकर के उनके अनुसार उनको जवाब देना ज्ञानी को सब कुछ मालूम है ब्रह्म स्वरूप उसी में सारा कल्पित सब कुछ उसे ज्ञात है तो उसे जो जैसा है उसके अनुसार उसको जवाब उसको देना पड़ेगा ताकि जो जहां है उसको वहां से ऊपर उठने के लिए सहयोग देगा और एकदम ऊपर की बात कहेगा तो उसका ऊपर लेकर से चल जाए क्या फायदा है? और उसके अधिकारी नहीं और उसका दुरुपयोग भी हो जाता है ये तो हो रहा है कबीरा ने नाना ने ऐसी उची बातें कह रहे वेदांत की आओ उसको अधिकारी है नहीं उन लोगों को सुना दे आजकल भी हो रहा कथा का अनधिकारियों को सुना देते वेदांत और गृहस्थी जो अधिकारी हैं समझ भी नहीं आ रहा उन्हें क्या है और सब जगह उल्टा पुल्टा वेदांत को लगा देते हैं अंड महात्मा को भी उल्ट वो सुना देते हैं है सब इसीलिए कहते हैं ज्ञानी को सोच समझ के किसके सामने बोल रहे हैं कैसी जनता बैठी हुई है कैसे लोग सामने हैं उसी के अनुसार अविद्व अनुसारेण अविद्वान के अनुसार बुद्धस्य वृत्ति युद्धते वृत्ति युद्धते बुद्ध का जो ज्ञानी का वृत्ति स्व हो जाता सोच समझे करना नहीं पड़ता जैसे दृष्टांत को बहुत सुंदर दे रहे स्तनन दया अनुसारेण दूध मुआ बच्चा है स्तनन दया मे दूध पीता भी माँ को दूध पीती हुआ पिता हुआ जो बच्चा उसको कहते हैं अनुसार उसका उसका उसका पिता पिता, ये कर। उसका पिता उसका करता। उसका नहीं, है ना कर नहीं मारे जान है करता स्तनन देखते नहीं का का कर नहीं मारेगा कि जानता है इसे पता ही नहीं हम कहा पिशाब करते नहीं मारेंगे इसलिए उसको सहन कर लेता है और वो लात मार दे है, के बाप को लात मारता है तू, तो। ऐसा कभी नहीं बोलेगा करना पड़ता है समझाना पड़ता है सिखाना पड़ता है संदेहानुसारेणा तत्पिता यथ वर्त जिसलिए उसके पिता जो है उसके अनुसरण करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो ये सारी दुनिया अबोध है न अबोध बालक के समान अज्ञानी है इसे उनको उनके अनुसार थोड़ा होना पड़ता है उनके द्वारा दे आरोप है प्रत्यारोप है गलत सलत है जो भी सब सहन करना भी पड़ेगा फिर भी उनको प्यार से समझाना भी पड़ेगा ये विद्वान का कर्तव्य जैसे वो पेशाब भी कर देता है टट्टी भी कर देता है लात भी मार देता है बच्चा फिर बात पिता क्या करता है उसे प्यार ही करता है प्यार करता है और उसको तो सिखाता भी चलना भी सिखाएगा धीरे दिर धीरे कहाँ पेशाब करना कहाँ टट्टी करना कैसे करना खाना कैसे सारी चीज सिखाता है वैसे ही ज्ञानी का भी कर्तव्य है भले अज्ञानी अपने अज्ञानवश आरोप प्रत्यारोप लगाए जो कुछ भी कहें लेकिन उनके अनुसार चलता हुआ उनको शिक्षा दीक्षा देना ज्ञानी का कर्तव्य तो हो जाता है कर्तव्य क्या पिता का कर्तव्य थोड़ी कहा जाएगा पिता आया हो तो अपना करेगा ही अज्ञाने अज्ञाने उचितं। अज्ञानी के अनुसार ज्ञानी का वर्तन उचित ही है क्यों तो तो अच्छा। दो हेतु है। एक तो ज्ञानी कृपालु होगा उसे स्वभाव में कृपालुता तो आ है करोणा सागरता आ जाती है और दूसरा जिनके सामने हो है, वो है वह अनुकंपा की योग्य भी है कृपा की योग्य एवं क्वाल में कहा देखा गया स्थानीय करने वाले के सामने पिता जैसे पहले दृष्टांक समझाते हैं पिता स्तनंद के अनुसार हो जाता है सार व्यवहार करता है इसको दृष्टांक समझाते अधिक्षिप्तो वाले न स्विता तदा न कृष्णा बालम प्रत्युत लाल अधिक्षिप्त ताड़ित तो हुआ बाले ना बाल के अंदर क्या गया अधिक्षेप कर कोई चीज उठा कर फेंक दे पिता के ऊपर गुस्सा साल बच्चा ने ताड़ित तो, तो पीट ही पिताजी को जो तो थप्पड़ मार देता है बच्चा दाढ़ी पकड़ फेंच देता है बाप का दाढ़ी हो तो, नहीं मुझ भी खेच देता है क्या, क्या क्या करता है सर का बाल पकड़ क्यों करता है खेलता बाप उस नाराज नहीं तो स्वपिता उस बालक का जब पिता है तथा न कृष्णा के नाक नो ना गुस्सा करता है न उसे किसी प्रकार कष्ट बच्चा बढ़िया खेल रहा है अपने दाढ़ी से खेल रहा है कर रहा है तो खुश होता है बाप बहुत बढ़िया खेल रहा है, नहीं? है। तो उल्टा क्या होता है उस बच्चे का लालन पालन त्यार कर है दार्थांति की उसी प्रकार से ज्ञानी कैसे करता है ज्ञानी के साथ को तो बताएं निंदित मानो वज्ञा निंदती नौ किन्तु तेजा सियाद योद्ञों के द्वारा वह विद्वान की भले निंदा की गई हो कर रहा चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे तो भी क्या करेगा वह विद्वान उस अज्ञानी का न निंदा करता है न शुति करता अज्ञानी का निंदा भी नहीं करेगा अज्ञानी का श्रुति भी नहीं करेगा बल्कि उल्टा किंतु किन्तु तेजा तथा भगाया जाए नहीं बल्कि उस ऐसे निंदा श्रुति करने वाले को समझाने की कोशिश करता है उसको उल्टा ज्ञान देने की कोशिश करता है सब सहन करता निंदा श्रुति को खुद ज्ञानी और अज्ञानी को सारा ज्ञान देने को तैयार तो होता है विद्वान अजीर निंदता मानो निंदा कौन करेगा स्तुति कौन करेगा ज्ञान चाहते हैं ऐसे जो अज्ञानी है वो गुरु की स्तुति करते हैं ज्ञान नहीं चाहते हैं अपने अन्य स्वार्थों से आया था वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो क्या करता है वो जो जिज्ञासु नहीं है मुमुक्ष नहीं है वो उस गुरु की निंदा करेगा क्योंकि आया ही दूसरा मतलब से था ना वो ज्ञान के मतलब से आया ही नहीं तो स्थिति क्यों करेगा और पहले स्थिति भी करता हो वो भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था लेकिन जब स्वार्थित नहीं होता है वो चार कर बदनाम करते फिरता है निंदा कर करते फिरता है इसे अंदर समझना है अबमुक्षु अजिज्ञास स्वार्थ के लिए किसी संत के पास है और स्वार्थ नहीं होता है जो तो संत किसी को स्वार्थित करने के लिए है नहीं संत ज्ञान देने के लिए बैठे हैं तुम ज्ञान लो हमसे और हम जो तुम और को पैसा तोड़ यानी व्यवस्था अच्छा हो गई तो हमारे पास तो है नहीं भाई हम तो दे नहीं सकते अब उच्च में आए हो रो नहीं तुम्हारा सिद्ध हुआ तुम गाड़ी दो तो तुम्हारी मर्जी तेरा क्रम तेरे साथ हम देते जो निंदा कर जाते हैं तो भाई उसने निंदा की उसने अपना फसल काटेगा का। अपने कांटा गोया है तो कांटे का फसल काटेगा का। जो ज्ञान पाके जिज्ञास करते हुए जाता है हम ही कर कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं स्थिति का पुण्य का फल उसको मिलेगा इसे चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो उस विद्वान को दोनों से कोई लेन देन नहीं होता कि जो करने वाला अब निंदा रूपी कर्म का फल करने वाला पाएगा स्तुति रूपक कर्म का फल भी उस कर्म को करने वाला पाएगा हमारा क्या प्रकट रहा अपने स्वर में तो कोई अंतर पड़ता नहीं इसलिए कहते हैं वो विद्वान उस निंदा करने वाले अजिज्ञास हो स्थिति स्थिति करने वाले, वाले जिज्ञास हो इन दोनों की न निंदा करता है न स्थिति करता है एक को न बुरा कहता निंदा करने वाले को और सिद्धिक करने वाले को अच्छा करके भी नहीं बोलता किंतु दोनों को कोशिश करता है कि किस तरह से इनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए विवेक जग जाए सही मार्ग में चल जाए उसके लिए कोशिश हो करता है करता है कि मतलब वह कोशिश उससे होता है वर्तन हम पहले बोल चुके न करोती वैसे आचरण होने लगता है विद्वान के द्वारा ऐसा आचरण होने लगता है शरीर से ऐसा आचरण होने लगता है ताकि अगले को से शिक्षा मिले और सही विवेक को ग्रहण करके आगे चल सके टीका। विद्वान अजय ही निंदिता स्त्री मानवा स्वयंती होती स्वयं करता करता है किंतु ऐसा अज्ञान उन अज्ञानियों को यथा बोधाए थे जैसे ज्ञान पैदा हो जावे तथा आचरित तो वैसे आचरण करना चाहिए एवं आचरण निमित्त मां ऐसा आचरण निमित्त क्या है वो क्यों करेगा तो ज्ञान ही हो गया खत है वो करता वरता कुछ नहीं वो नाटक होता जिसे नाटक करने वाला भी पब्लिक के आधार पर निर्भर है ना नाटक अब जनता उदास बैठी है सो रही है तो नाटक करने वाला कभी मन में जो है मजा नहीं आता तो करेगा नहीं ढंग से निपटा बैठा नहीं निपटा खत्म करो किसी को तो देखने की इच्छा नहीं और सोरे यहाँ कर रहे हैं। क्या और नाटक करने वाला को तो तब जोश आता है जब अगला सब जगे हुए हों वाह वाह कर रहे हों एक एक डायलॉग पे ताली मर गया है तो बड़ी प्रशंसा हो रही है और बढ़िया ढंग से बोलो आप और, और डायलॉग अग, अगला डायलॉग और सुंदर ढंग से बोलेगा और बढ़िया ढंग से नाटक करेगा जिंदुत करने वालों में भी जितनी भी कलाएँ हैं उसकी जितनी आप साथ देंगे उतनी कला और उभरती है और जितना उदास आप हो जाओगे तो भी उदास होगी वैसे ज्ञान का इसके अंदर अपना मर्जी प्रवृत्त हो रहा है निवृत्त हो रहा है इसे आप पे आप पे निर्भर है किस तरह आपके प्रश्न डालोगे किस तरह से जिज्ञासा पैदा करोगे कैसा आपको यहाँ से ज्ञान मिलना है ये तो बड़ा बड़ा है इसे कैसे तुम लोगे वो तेरी मर्जी है इसे श्रोताओं पर निर्भर है विद्वान के मुख्य क्या निकलेगा और श्रोता ही वो कर रहे हैं और समझ में आ रहा है आंख देख रहे हैं खसूसी बन गए अरे क्या विद्वान क्या बोले अरे किसी किसको समझ में नहीं यार गधे बैठे हुए हैं तो चलो फिर आयु बोलो और क्या करेगा इसे कहते कि देखो ये, नात्र, में वतत, नहीं नात्र, ये ना नटने वज प्रबोधात नहीं कार्यत्र तद विध नटनेटने न जिस नाटक के द्वारा जिसकी भला हो वैसी लीला करनी पड़े विद्वान से वैसी लीला होती जाती है अपने वैसे नाटक होते जाते उसके शरीर से जिसकी जैसी भला हो जाए वैसे शरीर किसको डांट भी रहा है तो उसे उसके भला होना है।, इसे उसके से डांट निकल है जो भी होता है नटनम साफ कटे नटने अत्र अयम बुद्धे उस विषय में अगले को ज्ञान हो जावे उसकी भूल समझ में आवे या उसकी शास्त्र ज्ञान से तो सम्यक हो जावे एक तद अनुसार है क्या करेगा नटन करेगा जिस नटन के द्वारा जिस नाटक जैसा व्यवहार के द्वारा अगले को ज्ञान हो जावे कार्य में वत वैसे ही नाटक वैसे ही व्यवहार विद्वान को करना चाहिए अज्ञ प्रबोधत नहीं कार्य में क्योंकि विद्वान का काम है ही क्या अज्ञों का प्रबोधन करने के अलावा और कोई काम रहा नहीं विद्वान ज्ञानी का प्रारक जो शरीर है वो शरीर किस लिए है अपने खाने पीने ऐसे करने के लिए थोड़े हैं ज्ञानी तो ब्रह्म हो गया अब उसके जो शरीर है जो कहा जाता है वो क्यों रह रहा है वो क्यों चिंदा है वो शरीर वो अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए ही चिंदा है एकमात्र काम ज्ञानी का है अज्ञानियों को ज्ञान देना बस कोई काम वे कहते हैं कार्य कार्यमस्ति और कोई दूसरा कार्य ही नहीं है उसका हाँ तो राम जन भूमि कोई लपड़ा नहीं यह सब काम विद्वान का नहीं ज्ञानी का नहीं ज्ञानी का एक ही काम है अज्ञानी को ज्ञान देना बस और किसी भी काम इसका नहीं वो दूसरों का अज्ञानियों का ही काम हो सब ऐसे कहते हैं अज्ञा प्रबोधात् कार्यम कार्य इस विषय में साफ कहा जाता है का कोई कार्य ही नहीं। अयम अज्ञानी अस्क विदुषो ये यादृशीन नटने आचरणे बुद्यता बुद्धिते तत्तम अवगच्छति तदाचरण तेन कर्तव्य इस अज्ञानी को इस लोक में विद्वान के द्वारा उस प्रकार का व्यवहार आचरण करनी चाहिए जिस प्रकार व्यवहार आचरण के द्वारा वह ज्ञानी तत्म तो अवगचती तत्व का अनुभूति कर लेता है तो ज्ञान से हो जाता है तद आचरण कर्तव्य वैसा आचरण उसके द्वारा करना चाहिए तभी तद्वदेव कार्यंतर प्रयस और भी कार्यक्रम लग जाए है? है नहीं होगा क्योंकि उसके लिए अन्य कार्य कर्तव्य ही नहीं रह गया कृतम कर्तव्य प्राप्त प्रापणियम है कोई कर्तव्य रहा ही नहीं उसकी तो क्यों करेगा दूसरा काम धंधा अत्र लोग इस लोक में अज्ञ प्रबोधाद अन्य कर्तव्य नहीं बसती अज्ञों को प्रबोधन करने के अलावा अन्य कोई कार्य ही नहीं रह गया अतः तद अनुसार एड़ा तत्व बोधन इसलिए उसके अनुसार चलता हुआ तो का का। अनुसरण करता हुआ उनके ही ही हुए उनको हुए उनको उनको आचरण करके दिखाते कराना ही काम है ज्ञानी का। में समाप्त हो जाएगी आप तब कहा हुआ और आगे जो बात कहे जाने वाले हैं सात आठ श्लोकों में उन सारी बातों को एक श्लोक में समझा देते ृप्यन एवं स्वमनसातरम इस प्रकार से कृत कृत्य जो करने योग्यता वह सब कर चुका हूं और अब कुछ करना नहीं रह गया ऐसा तृप्त हो गया है और जो कुछ प्रापणीय संसार है मनुष्य के द्वारा वह सब मुझके द्वारा प्राप्त हो चुका है ऐसे निश्चय वाला होने के होकर तृप्त हो गया है जो व्यक्ति त्रिपिन एवं इस प्रकार से तृप्त होते हुए जो वर्णन किया गया है उस प्रकार से तृप्त होते हुए मनसा अपने मन के द्वारा एवं मन असु निरंतर ऐसा मन में सोचते निरंतर शरीर जिंदा रहेगा और मन में ये विचार चलेगा जो आगे बताए जा रहे हैं आगे जो आठ श्लोक में बताएंगे वो वर्णन होगा उसके मन में सदा क्या चलते रहता है किम मन्यते हैं श्लोक में आएगा ठीक है प्रकारण येन असो प्रकारेण जिसके द्वारा पुरुष का नाम कृतकृत तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्यमान जो धर्म है स्वभावना है या तृप्त रूपी भाव के वजह से हृदय में विद्यमान धर्म के वजह से तृप्त है जो सन वक्षण वा आगे कहे प्रकार से मन से सोचते हुए आनंद में डूबा रहता है प्राप्त प्राप्य तया इसकी व्याख्या प्राप्त प्राप्त ये न प्राप्त कर लिया है प्राप्त जितना भी है जिसके द्वारा वह प्राप्त प्राप्त तस्व उसको प्राप्त प्राप्त था उसका धर्म शेष प्राप्त प्राप्त धर्म के द्वारा तृप्त त्रिक्ट होते हुए तृप्तों अपने मन के निरंतर ऐसा ही चिंतन करता है क्या क्या चिंतन करता है किम धन्योहम धन्योहम नित्यम स्वात्मा मंजथा आवेदमी धन्योहम धन्योहम ब्रह्म आनंदो विभाप बार बार ये कहेगा मैं धन्य हूं मैं धन्य हूं मेरा जीवन धन्य हो गया क्यों धन्य हुआ है स्वार्थान हंजसा वेदी क्योंकि मैं अपने आप को अपने निज स्वरूप को देशादि कालादि से वस्तु से अपरिचिन्न स्वरूप को प्रत्येगा हंजसा मैंने साक्षात्कार कर लिया जीव ब्रह्म एक का साक्षात्कार हो गया है इसलिए ये जीवन धन्य हो गया इतना ही नहीं एकत्व साक्षात्कार नहीं बल्कि में में में। मेरे अपने स्पष्ट में स्पष्ट जो अनुभूत ब्रह्मान अब स्पष्ट रूपेण जागृत में अनुभव में आ रहा है ऐसी ब्रह्मानंदार अनुभूति हो रही है इसे यह जीवन धन्य हो गया धन्य हो गया धन्य मेरे कृतार्थ कृतार्थ आदरार्थ दीपा स्व की अनुभूति के आधार प्रकट करने के लिए दो बार बोला स्वरूप है क्या निज स्वरूप है देशाद्यशादि से अपरिच्छिन्न स्वरूप अर्थात प्रत्येगात्मान अपना स्वयं का स्वरूप आत्म उसको अंजसा साक्षा यथोवे जाना मैं तो धन्य जिसने मैं साक्षात्कार करके अनुभव कर लिया हूं इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं एवं आत्मज्ञान लाभ विधाया आत्मज्ञान लाभ निमित्तक तुष्टि के साथ साथ अब तत्फल लाभ निमित्त आत्मज्ञान में फल क्या है ब्रह्मानंद स्थिति उस लाभ निमित्तक संतोष तृप्ति को भी दर्शा रहे धन्य ब्रह्मान ब्रह्मभूत आनंद ब्रह्मणा आनंद नहीं लेना ब्रह्मा का आनंद ब्रह्म का आनंद जो में अनुभव हो रहा है आनंद रूप ही हूं ब्रह्म के किंचित आनंद वो सुंद में अनुभव होता है वैसा अनुभव नहीं है ब्रह्म रूपी आनंद का अनुभव कर रहा हो क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हो गया हूं कैसे अनुभव कर रहे हो अभी मैं स्पष्टम विभाग स्पष्टम यदा होती तथा स्पष्ट जैसा होवे वैसा उस आनंद का स्पुर हो रहा है ये इष्ट प्राप्त तुष्टि में विधायक अनिष्ट निवृत्ति की से तुष्टि नहीं अनिष्ट निवृत्ति से भी तुष्टि होती है ये बात कथन करने जा रहे है धन्यो हम धन्योहम धुप्तम सांसारिक वीक्षे धन्योहम धन्योहम स्व अज्ञान मैं धन्यो मैं धन्यो क्यों क्योंकि आज और अनुभूति के पश्चात कहने का तात्पर्य है इस अनुभूति के पश्चात ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति के पश्चात सांसारिकम दुख कम नवि मुझे कोई संसार या सांसारिक दुख नाम का जिसका दर्शन भी नहीं होता दृश्य ही नहीं दिखाई देता दृश्य खत्म हो गया क्यों क्योंकि धन्योहम धन्योहम क्योंकि आज तक जो अज्ञान मेरे स्वरूप का कर रहा था विद्या भाग गई अज्ञान नष्ट हो गया भाग गई का मतलब कि भाग जा रही है तात्पर्य वो नष्ट हो गई इसलिए अपना जीवन धन्य हो गया अद्यमरी ईरानी दुखम दुःख स्वरूपम संसारम ना विक्ष ना पश्चान दुःख स्वरूप वाला जो संसार है इसको मैं देख रहा हूं अगर मुझे दिखाई नहीं देता अर्थात ये दृश्य ही नहीं रह गया जगत ही नहीं रह गया मेरे लिए जब ब्रह्मानदान बुद्धिम ना हम न वही इसलिए कहा इतना पक्का मिथ्यात्व नहीं अब स्वरूप स्थित हो गया ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया है इसलिए जगत ही नहीं है पहले इसलिए बोल चुके हैं उसके लिए वास्तव में न जगत है ना विद्या है ना माया है ना कुछ ये जो है उसका चोल आपको पहले बताए प्राण क्रम की वजह से जिनको दिख रहा है उनकी दृष्टि में है शरीर भी और उसके द्वारा उपदेश वगैरह वगैरह शास्त्र के आचार्यवान पुरुषो वेदा जिसने हमें मानना पड़ता है विद्वान का शरीर रहता है और शरीर में जो प्राण क्रम है अनेक जन्म के अभ्यास हो शास्त्र की वासना है और शास्त्र कहीं से उपदेश देता है तो है शरीर का अपने वासना है अज्ञानी का शरीर क्या लेना जगत ही नहीं है तो शरीर कहाँ रह गया बार बार ये बात कहते हैं हम तो जगत ही नहीं रह गया आपके लिए शरीर तो की रह ये तो अज्ञानी का दृष्टि से कहा जाता है जिनके लिए शरीर दिख रहा है जिन्होंने शरीर से उपदेश पा रहे हैं उनकी दृष्टि में कहा तो शरीर है प्राण कर्म है वो ज्ञानी का शरीर व्यवहार हो जाता है मंत्र आचार्य पुरुष से ही वो आत्मा को जानना चाहिए आचार्य कहा से मिलेगा जो अनुभव नहीं किया वो आचार्य कैसे जो अनुभव किया उप्रम हो गया पर कहां से इस दिया पुरुष। विचार हो चुका है पहले। तो समझा चुके इस बात को इसे अज्ञो के दृष्टिकोण में ही ये कहा जाता है ज्ञानी का भी शरीर है और शरीर व्यवहार कर रहा है और कैसे व्यवहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारा व्यवचार सब सार अज्ञानी का दृष्टिकोण से मतलब तो वासना, तो वासना का जाल रूप जो अज्ञान था वह भाग गया अर्थात नष्ट हो गया अज्ञान निवृत्ति फलम कृत क्रुत प्रत्यत्म प्राप्त प्राप्त अज्ञान के निवृत्ति का फल क्या है कृत कृत्यता और प्राप्त प्राप्यता धन्योहम धन्योहम करता व्यम मे न कि धन्योहम धन्योहम प्राप्त व्यम सर्व्य सम्पन्न धन्योहम धन्यम मैं धन्यो मैं धन्यो क्यों मैं न किंचित कर्तव्य विद्यते मेरे द्वारा अब कुछ भी कर्तव्यशेष नहीं रह गया मैं धन्यो धन्यो क्यों सर्व संपन्नम प्राप्तव्यम सर्वम अध्य मया संपन्न भवदी क्योंकि जो कुछ प्राप्तव्य वो तो सारे चीज मेरे द्वारा संपादन कर लिया गया है और कुछ संपादन करना नहीं रह गया आप कृत कृत्यतया जो दोष सौ में कहा था उसी को अब दोष सौ पंचानवे इत्या जाते हैं तृप्त निर्दिशित ही तृप्ति सांकुश निरंकुश निरंकुश निरंकुश कैसा है उसी को समझा रहे धन्यो हम धन्यो हम तृप्ते में भवे लोके धन्यो हम धन्यो हम धन्यो धन्य धन्य पुनर्धन्य धन्य पुनः पुनर्धन्य तृप्ति भी धन्य है ये तृप्ति भी जो तृप्ति मैंने पाया है वह तृप्ति भी धन्य है क्यों उसकी उपमा इस दुनिया में नहीं सांकुश तृप्तियों की निरंकुश तृप्ति का कोई उपमा ही नहीं इसे उपमा का है। मेरे को प्राप्ति इस की उपमा कौन चीज हो सकती है इस लोक में अर्थात कोई चीज नहीं हो फिर तृप्ति का वर्णन कैसे करोगे आप बस इतना ही कहूंगा धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है और क्या जिसकी उपमा ही नहीं है किसके सदृश में कहूं उसको बस उस तृप्ति भी धन्य है उस तृप्ति मान मैं भी धन्य। धन्यृप्ति को पाने वाला धन्य हम। परम पर आदर्श ना उस कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं क्या कहेगा उस तृप्ति का वर्णन कैसे करेगा जैसे आप कभी समुद्र ना देखे हो ले जाए जल जब देखोगे क्या बोलोगे अचंबार अच्छा, आ जाएगा खुली रह जाती है क्या लहर निकल रहे कभी दुनिया में सब रहे और जो वहीं पैदा हुए है उन्हें क्या फर्क पड़ता है <laughs> समुद्र तट के पैदा हुए हैं मछली जैसे वहीं तैरते हैं उन्हें भी फर्क पड़ता है इधर से जिसने आता अनंत जन्मों से ऐसी तृप्ति का अनुभव किया ही नहीं तृप्ति का अनुभव हो गया तो इस कहते धन्य धन्य और कोई शब्द नहीं है उसका वर्णन करता वक्तव्य आदर्शना इतापरम वक्तव्य आदर्शना तुष्ट तो रेव पर स्मृति दी दर्शी दी धन्य धन्य धन्य दी अश सर्वस्व कारणभूत पुण्य पुंज परिपाक मन स्मृति और ऐसी तृप्ति कैसे हुई ज्ञान से हुआ और ज्ञान कैसे हुआ अगाध पुण्य के कारण अनेक जन्मों से संचित पुण्य के वजह से ज्ञान हुआ है अंतिम जन्म ऐसे प्रार्थ कर वाला हुआ कि महान पुण्य के वजह से वह ज्ञान पैदा हुआ है आज पुण्य के ही प्रशंसा कर रहा है पुण्य पुंज का परिपाक पुंज का जब फल रूपेण एक तृप्ति मुझे प्राप्त हुई है इसे उसके भी संतुष्ट होता है अहो पुण्यम महो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़ अस्य पुण्य से अहो वयम अहो व धन्य पुण्य धन्य पुण्य जो आज दृढ़ फल को प्रदान कर दिया है जीव ब्रह्म ब्रम्यत्व अनुभूति करा दिया है ऐसा यह पुण्य दृढ़ दृढ़ फल देने वाला या पुण्य धन्य है धन्य है और ऐसे पुण्य को संपादन करने वाला मैं दृढ़ कम हूं अश पुण्य से संपत्ति अहो वयम अहो वह ऐसे पुण्य के संपादन करने वाला हम भी धन्य हैं, हम भी धन्य एवं पुण्य संपादक आत्मास्मृत्य ऐसा पुण्य का संपादन करने वाला अपने आप का स्मरण करके भी कहता है पुण्य की भी धन्यता अपनी भी धन्यता पुण्य को पाया लेकिन सारा चीज हो ज्ञान देने वाला न हो तो फायदा ज्ञान और ज्ञान देने लगे गुरु ये कम कारण नहीं क्या आपकी में इसलिए कहते हैं अहो शास्त्रम महो शास्त्रम अहो गुरु रहो गुरु अहो ज्ञानम महो ज्ञानम अहो सुखम महो अहोसुखोशास्त्रम अहोशास्त्र धन्य वेदात शास्त्र धन्य हे वेदांत शास्त्र जिसने आज में जीव ब्रह्मत्व का अनुभूति करा धन्य है शास्त्र तत्वसी ब्रह्मास्मि ब्रह्मस्मेदि महावाक्य जिनकी चिंतन कर रहे थे जीव ब्रह्मत्मा एक अनुभूति मुक्ति प्राप्त धन्य है वह गुरु धन्य है वह गुरु जिसने शास्त्र को मुझे सम्यक समझाया है सुनाया गुरु की धन्यता शास्त्र की धन्य इसलिए कहना पहले शास्त्र कृपा पहले होता है उससे भी पहले आत्मा के मैं जो पुण्य पाया मैं श्रेष्ठ पहले आत्म कृपा अपने आप पर खुद को दया करो खुद को मार रहे हो खुद नहीं, नहीं नहीं हाँ जीवात्मा जीवात्मा पहले अपने कृपा करें पाप कर्म ना करें पाप ना पुण्य कर्म करें पुण्य पुंज को पढ़ाए ज्ञान पुण्य का संपादन करें जब तप में लग जाए ऐसे ध्यान में लग जाए अपने ऊपर कृपा करना है इसे पहले कहा आत्मानु तुष्य इस पुण्य का संपादन करने लो मैं भी धन्य हो कह दिया इसे प्राप्त कृपा हुई तो पुण्य पुण्य संपादन संपादन हुआ का नतीजा शास्त्र सुनने की इच्छा हुई और शास्त्र कृपा प्राप्त हुआ तब शास्त्र समझ में आता है दूसरा शास्त्रों तो शास्त्र आ रही कृपा हुई तो शास्त्र समझ में आ रही है अब समझाने के समझ में आती ना शास्त्र समझाने वाला भी तो चाहिए हाँ इसके बिना गुरु कृपा नहीं होती इसके बिना गुरु कृपा नहीं हाँ, क्योंकि है जीव ना जीव ना जैसे गडरिया होता है भेड़ बकरी चलाने वाला वो तो क्या चाहता है क्या चाहेगा एक एक बकरी भाग जाए इधर उधर उधर उधर भाग दे जाए गायब होते जाए चाहेगा एक भी बकरी अपन झूम से अलग होने लगा कर तो चलाता है। बत, है, है। आज़ो आज़ो। झट में आ जा बाहर न जा एक भी बकरी को खोना नहीं चाहता है ना? इसी ईश्वर एक भी जीव को अपने संसार से मुक्त होना नहीं चाहता वो चाहते सारे जीव बना रहे और हमारे राज चलते रहेंगे yes? संशय नहीं इस इसलिए ईश्वर की कृपा के बिना आपको गुरु भी नहीं मिल सकता इस तरह आपको उपासना ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ता ईश्वर प्रत्यर्थम घट क्यूँ ईश्वर तो प्रसन्न हो जाएगा चलो एक जानेगा। नहीं, और नहीं, ना की ना के नहीं ज्ञान मिलेगा टिकना ढंग गुरु भी नहीं मिलेगा जब ठगो गुरु मिलेंगे आपका ईश्वरी करता है और वही गुरु ईश्वर को पहचान कराता है ही है, है, है नहीं। आत्मा ही तो गुरु है आत्मा ही गुरु आते हैं कृपा सा ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र कि कृपा हो गई का मतलब क्या है शास्त्र शब्दार्थ समझ गए शब्दार्थ को समझने से ज्ञान थोड़ा हो गया शब्द ज्ञान हुई और वो शब्द ज्ञान लेकर अपना उल्टा अहंकार करके बैठा भगवान यही चाहते हैं कि पंडित बना रहे और अपने झाड़ते रहे पांडित विद्वत झाड़े अपने करे को पाते रहे हर शास्त्र लोग पैठ लिखते सब गुरु मिलेगा ही इसे आदर शंकर ने क्या बोले है महापुरुषसंश्रयः दुर्लभ इस संसार में दैवानुग्रह दैवा बिना ईशर कृपा से नहीं हो सकता दैवानु हेतु जिसका कौन है मनुष्य भले आसान से मिल जाए मनुष्यत्व मिलना का शंकराचार्य तुलसी से एक कदम आगे बढ़ गए तुलसी कहते हैं मनुष्य शरीर मिलना ही बड़ा भाग है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा मनुष्य तन पाना कोई बड़ा भाग्य नहीं है मनुष्य होना बहुत बड़ा भाग है। शंकराचार्य आगे और आगे कदम क्योंकि शंकराचार्य याद है वो न मृगाश्चरण थी मनुष्य रूप में पशु चल रहे फिर रहे किसी को न ज्ञान है न विवेक है न कुछ नहीं सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं भय भय जैसे जी रहे हैं पश्चवाद विश्च ब्रह्मसूत्र के शुरू में दिखाओ पश्वाद विश्च ये मनुष्य पश्वादियों के साथ अंतर नियम का समानता है उनके जिस ये भी जी रहे आहार निद्रा भय मै तुरंत तो ये सब चल रहा है समय क्या खा रहे है शाम को क्या खाना बना रहे है मीनू क्या बन रहा है पति पत्नी को कहेगा ये बना कहेगी मैं ये बनाऊंगी अच्छा लगेगा वो आज ये त्योहार है वो चीज बनेगा आपसे बात है चलती है बनाएंगे खाएंगे चल रहा है क्या जो मिल जाए टाइम पे आके खा लिया है नहीं ये बनना चाहिए हर चीज में होता है इसलिए आहार नित्रा निद्रा के देखो पाठ में भी सोते रहते क्या मतलब नींद आ जाती है तो सोने के लिए आए क्या इसलिए क्या पुण्य भी धन्य है पुण्य भी धन्य है ज्ञान सुनने में साथ है पाप भी है जो ज्ञान में बाधा पैदा कर रहा है ज्ञान सुनने आए और पाप की वजह नींद आती है रात में नींद नहीं आ रही है वो भी पाप की वजह से रात में नींद आती है तो पुण्य की वजह से कौन चीज कब अच्छा है हर चीज हर समय अच्छा है क्या पाठ पढ़ने आए हो इस समय नींद आती है मतलब पाप का फल है वो पुण्य का फल है क्या वो और रात में नींद नहीं आ रही जहां आना चाहिए नहीं आ रही तो पुण्य का फल है क्या वो पाप का है जहाँ आना चाहिए वहाँ आ रहा है तो पुण्य है जहा नहीं आना चाहिए वहाँ आ रहा है मैंने पाप इसे पुण्य को भी उन्हें धन्यता लेकर चुका है निद्रा भय मैथ ये सारी के समान धर्मो ही एको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु विश्व माना ज्ञानम ही एको अधिको विशेष नहीं ना पशु इसके आदर पर उन्होंने कहा पश्चात विश्व इसलिए मनुष्य शरीर मिलना आसान है और मनुष्य शरीर मिलकर पशु जैसे जीना भी आसान है एंड मनुष्य शरीर मिलकर उसे मनुष्यत्व का संपादन करना सबसे कठिन है और मनुष्यत्व भी संपादन आपने किस तरह से अनेकों जन्मों की अभ्यास शास्त्र चलता हुआ उसे मनुष्यत्व का संपादन भी कर लिया आपने तो मुक्ष आना बड़ा कठिन है मनुष्य मुक्ति की इच्छा आसान है बोले में सभी बोले यार साफ सारे गृहस्थी हर बच्चा से बुढ्ढा से सब बोलते हैं बस ये अंतिम जन हो आगे कोई जन मुझे नहीं चाहिए मुक्त हो जाओ मैं ऐसे बताओ विदेशी तो आते सब हाथ रख दो मैं मुक्त हो सारे मेरे कर कर कर भस्म हो जाए और ऐसा पुण्य एकदम जग जाए और ज्ञान अनुभूति समाधि होकर मेरी मुक्ति हो जाए हर हर चाहता है लेकिन वो बाहरी चाह है आंतरिक नहीं उनको नहीं भाई देखो ब्रह्मचर्य पान करना पड़ेगा विदेश भाग जाएगा अरे कैसा होगा बिना खतरा है ताकि तेरा भी कल्याण होगा उसका भी कल्याण होगा नहीं तो भोग पत्ते तो बेकार है तेरी जिंदगी गए उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई फायदा क्या हमारे शास्त्र परंपरा में क्या है? धर्म पत्नी काम के अंदर इस लोक को मैं जीतना चाहता इसके लिए पुत्र है? ये नहीं जो बुरा पे रोटी देगा, देगा। दे क्या बुरा पे रोटी पागलपने लोग हम भूल ही गए हैं शास्त्र क्यों कहता है पत्नी चाहिए तो क्यों चाहिए संतान चाहिए तो क्यों चाहिए उसका लक्ष्य क्या है पत्नी और संतान का समस्या तो ये था था तो हो गया अपनी गुरुकुल पद्धति को नाश कर लिया हम लोगों ने इसीलिए तो सारा समस्या खड़ा हो रहा था नहीं तो कहाँ समस्या अवान कहते हैं मुख्य भी मान ला एक जन्म पुण्य से आ जाते तो महापुरुष समझ गया महापुरुष जो सदगुरु उनका आश्रय मिलना बहुत कठिन गुरु लोग मिल जाएंगे सदगुरु मिलना कठिन इसे कहते दे कि देखो अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम अहो गुरु अहो गुरु अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम ऐसे महान गुरु के तरफ दिया गया ज्ञान भी धन्य है आज जिस ज्ञान की वजह से जो आनंद अनुभव हुआ अहोक अहोक ब्रह्मांड की धन्य अहो शास्त्री आश्चर्य कच्चि पश्य कच्चि कठोप्रश्न में लिखा है न गीता में भी आया। हाँ गीता में भी दो में द्वितीय अध्याय उन्तीसवा श्लोक है आश्चर्य पश्य कच्चिन आश्चर्य वज्य आश्रवचनम शुनोति श्रुवा प्य वेद नशि गीता ऐसे कठो परिषद में भी ऐसे, जगाता है। शास्त्र, ऐसे शास्त्र शास्त्र शास्त्र ज्ञान शास्त्रों कोंथाभ्यासंबा इस तरह से दो सौ संतानवे श्लोकों वाला इस तृप्त प्रकरण निरंतर अभ्यास करता है उसको क्या मिलेगा तृप्ति दीपम इमित्यम ये अनुसंधद तृप्ति दीपक नामक इस ग्रंथ को जो नित्य ये नित्य में अनुसंधन ये बुधाहा जो विवेकी लोग निरंतर अनुसंधान क्या करते हैं बार बार पढ़ते हैं एक शब्द को मनन करते हैं समझते हैं गहराई में जाते हैं चिंतन करते हैं तो उनको क्या होगा वे निश्चित रूप ब्रह्मांड में डूबेंगे डूब जाएंगे, जाएंगे, तो जाएंगे, जाएंगे। समझाया तृप्ति का स्वर वर्णन किया धन्य ओम धन्यम इत्यादि निरंतर मन में तृप्ति का, का चिंतन होते रहता है इस प्रकार से भारतीय तीर्थ परमराज श्रीमद परमराज का आचार्य श्री मुनि बारणीवीर द्वितारण्य मुनिवर्य कि विरचिता तृतदीप व्याख्या समाप्ता इस प्रकार तृत दीप प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाता है और इसके अंतर चलेगा आठवां प्रकरण जो है आपका कौन सा है वो कूठस्थ दीप प्रकरण कूठस्थ प्रकरण का आरंभ करेंगे